वो सफलता मिले तब भी बुरे रास्ते पर जाते हैं और विफलता मिले तब भी बुरे रास्ते पर जाते हैं क्योंकि अहंकार और उपासना की सृष्टि ऐसी है वो जब कर्पात्री जी का जग हुआ था वो हमको सन तो याद नहीं है सन सं संभव में आया था उसमें है ना अड़तालीस तो उनचास की बात होगी 50 की हो है पैतालीस की तो बुढ़िया बाबा जी महाराज होंगे फिर है ना उनके सामने ही आया था पैतालीस की बात है लो तो बात क्या कहना था एक श्रेष्ठ था यहां बंबई में उसको सपने आते थे कि आज ये नंबर आएगा महाराज कोई सत्यवट्ट की बात होगी मैं तो जानता नहीं कोई नंबर आते थे महाराज एक लाख कमाया दो लाख कमाया चार कमाया कम कमाया पचास लाख रूपया उसके पास हो गया यही बंबई की बात है उसने हमको बताया कि हमको सपने आते हैं नंबर तो मैंने उससे कहा कि अगर किसी दिन गलत आएंगे तब क्या होगा बाबू बोले गलत कैसे आएंगे हमारा देवता सपना देता है गलत आएंगे एक दिन ऐसा गलत आया है ना कि घर का तो सब गए उसके मकान बिक गए बोला उसका खाना रहना मुश्किल हो गया बोला उसके एक मित्र ने उसको तीन सौ रुपया महीना देके है ना उसका पालन पोषण हुआ ये क्यों हमने क्यों बताया है ना ये मन की आवाज जो है ना ये धोखेबाज है भला कहो कि हमारा शुद्ध अंतकरण ये आवाज देता है निर्वासन कब बोले कितने संस्कार है तुम्हारे अंतकरण में और कितनी वासनाएं छिपी हुई हैं, ये तुम नहीं जानते हो इसलिए चलना चाहिए शास्त्र के अनुसार गुरु के अनुसार अपने इष्ट देव की प्राप्ति के लिए जिससे वासना शांत हो उसके लिए ये अंतकरण की आवाज है ना एक दिन ऐसा धोखा देती है कि आदमी कहीं का नहीं रहता ये इलाहाम इल्हाम जो बोलते हैं ना वो महात्माओं को होता है वो अंत प्रेरणा जिसको बोलते हैं और कभी कभी सच्ची होती है यदि अपनी वासना के विपरीत इलाहाम हो तो उसको मानना और वासना के अनुकूल जैसे किसी के लिए पांच रुपया देने का आपको मन हो और अंतकरण से प्रेरणा आवे कि मत दो तो आप क्या समझते है ईश्वर ने मना किया है आपको देने से ईश्वर ने मना नहीं किया है लोभ ने मना किया है उसको आप पहचानते नहीं है ना अंतकरण से प्रेरणा आवे कि इस लड़की से ब्याह कर लो तो बोले ईश्वर ने आज्ञा दी है कहीं ईश्वर कह ने नहीं काम ने आज्ञा दी है ये नहीं पहचान सकता मनुष्य तो विवेक दर्शन विवेक दर्शन माने पहले विवेक करो विवेक माने होता है विवेचन बोला विवेचन का मतलब क्या होता है दो चीजें एक में मिल गई हो तो उनको अलग अलग करना इसको विवेक कहते हैं बोला हाँ, आपको शब्द शास्त्र का भी ज्ञान थोड़ा थोड़ा ना? विवेचनम विवेक विचिर पृथक भावे हाँ, अगर चना और गेहूं दोनों एक में मिल गए हो तो जो चने को गेहूं को बीन बीन के अलग अलग करना है उसको विवेक बोलते हैं भला तो जहां ये आत्मा और जगत निर्वासन सत्य और वासना जन्य विषय ये जहां मिल गए हैं ना उसको विवेक करके अलग अलग करना और वही जो विविक्त पदार्थ है विवेक से सिद्ध जो पदार्थ है उसमें बारंबार अपने मन को स्थापित करना अनित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त देशकाल वस्तु से अपरिच्छिन्न देशकाल वस्तु से अपरिच्छिन्न भी लोग बोलते हैं उसको समझने की कोशिश काम करते हैं तो विवेक दर्शन का अभ्यास और ये पक्का कैसे होगा तो से वैराग्य से माने इंद्रिय सुख देने वाली जो वस्तुएं हैं उनका रंग मत चढ़ने दो अपने मन में वैराग्य मन में होता है वो हो, है ना ये आपको विवेक दर्शन अभ्यास की एक बार फिर से आपको सुना दे इसकी चार कक्षा बना लो। चार कक्षा क्या तो देखो एक तो विषय मालूम पड़ते हैं और एक उनको जानने वाला विषयी मालूम पड़ता है ये प्रथम विवेक करो क्या माल। देह भी मालूम पड़ता है वो विषय है शरीर को विषयी नहीं समझना शरीर विषयी नहीं है विषय है भला जैसे मिट्टी का डला जैसे घड़ी जैसे किताब जैसे फूलमाला वैसे ये शरीर भी विषय है और इसको जानने वाला इससे न्यारा है ये प्रथम विवेक है बोला एक एक विषय और एक विषयी अब दूसरा विवेक देखो जो विषय होगा वो अनित्य होगा और जो विषयी होगा वो नित्य होगा ये दूसरा विवेक है बोला जो अनित्य होगा वो विकारी होगा है ना वो विकारी होगा और जो नित्य होगा वो निर्विकार होगा और चौथा विवेक देखो जो विकारी होगा वो मिथ्या होगा और जो निर्विकार होगा वो सत्य होगा तो विषय अनित्य विकारी और मिथ्या ये चार बात संसार के बारे में समझो और ज्ञाता माने चैतन्य विषय ज्ञाता चैतन्य नित्य निर्विकार है और सत्य चैतन्य नित्य निर्विकार और सत्य चार बात हुई चार चार बात हुई ना दोनों तरफ अब सत्य में मिथ्या का तो कोई अस्तित्व नहीं होता मिथ्या वस्तु से द्वैत तो नहीं होता इसलिए पांचवा क्या निकला कि आत्मा अद्वितीय है ये पांचवा फल निकला हो इस विचार का इसको बोलते हैं विवेक दर्शना व्यास और जब तक ये पक्का ना हो जाए कई वेदांतियों से सुन लिया कि वेदांत में दोहराना नहीं होता है अरे बाबा, है ना? बात सच्ची है कि दृढ़ तो वैराग्य और विवेक दर्शनाभ्यास विवेक हमको एक महात्मा ने बचपन में ये बात बताई थी आपको सुनाते हैं हमने पंडितों से वेदांत नहीं पढ़ा है वो बोला हमने वेदांताचार परीक्षा नहीं पास की है नेदांताचार तो आके हमसे सीख जाते हैं है ना? कि वेदांत का अभिप्राय क्या है पंडितों से नहीं पढ़ा महात्माओं से पढ़ा महात्माओं से श्रवण किया अध्ययन नहीं किया अध्ययन नहीं किया, किया। श्रवण किया हो मैंने आत्म साक्षात्कार के लिए श्रवण मनन निधि किया पांडित्य के लिए अध्ययन नहीं किया वेदांत है बदला एक महात्मा ने बताया कि यदि तुम्हारे सामने ईश्वर प्रकट हो और वैराग्य और निवृत्ति के विरुद्ध आदेश दे तो उससे कहना कि हमारे मन में वासना होगी उसको पूरी करने के लिए तुम ऐसा कर रहे हो है ना हमको वैराग्य और निवृत्ति के विरुद्ध क्यों चलाते हो हमारे राग और हमारी वासना को मिटा दो ना तुम्हारा सामर्थ्य है है ना कैसे ईश्वर हो कि हमारे अंतकरण की अशुद्धि को दूर नहीं करते उसको पूरी करने की सलाह देते हो नारायण है ना ईश्वर तो आवे तो ऐसे बात करना महात्मा ने सिखा दिया और तुम्हारा जो अनुभव शास्त्र के विपरीत मालों पर है ये आपको शंकर संप्रदाय की पद्धति बताएं, शंकराचार्य ने वेदांत बताया इसलिए हम नहीं मानते हैं वेदांत के अनुसार शंकराचार्य ने प्रवचन किया इसलिए उनको मानते हैं माने शंकराचार्य ने बताया इसलिए अद्वैत नहीं है अद्वैत को शंकराचार्य ने बताया इसलिए शंकराचार्य आचार्य है बड़ी अद्भुत बात है बोला ये शंकर संप्रदाय में मान्य है ना मूर्ति तो लोग अब बनाने लगे हैं शंकराचार्य अगर मतभेद हो जाए शंकराचार्य कहते हैं कि उपनिषद में और व्यास के ब्रह्म सूत्र में अगर मतभेद हो जाए तो किसको मानोगे शंकराचार्य ने ये प्रश्न उठाया है उन्होंने लिखा कि उपनिषद को मानना होगा व्यास के सूत्र को नहीं व्यास के सूत्र का अर्थ उपनिषद के ऐसे लिखा है ब्रह्मसूत्र के भाष्य में लिखा है हाँ, कि जो सूत्र श्रुति के अभिप्राय के विपरीत मालूम पड़े बलात् उस सूत्र का अभिप्राय श्रुति के अनुकूल कर लेना चाहिए अच्छा अब एक बात और बताऊ शंकराचार्य पर भी बात, ये बात पड़ी है है ना सुरेश्वराचार्य ने लिखा है वार्तिक में कि यहां श्रुति ऐसा बोलती है और शंकराचार्य ऐसा बोलते हैं तो श्रुति और शंकराचार्य में ही मतभेद मालूम पड़ता है लेकिन ये देखो वेदांतियों की महिमा देखो कहीं व्यक्तित्व से अभिभूत नहीं है अव्यक्त ब्रह्म से एकता प्राप्त करना और व्यक्तित्व से अभिभूत हो जाना सुरेश्वराचार्य महाखा यहां श्रुति का अभिप्राय ऐसा मालूम पड़ता है और शंकराचार्य ने भाष्य ऐसा किया है है ना तो श्रुति का जो अभिप्राय है है ना वही ग्राह्य है नारायण वार्तिक में यह प्रसंग आया है है ना वो तो उक्त अनुक्त दुरुक्त चिंता परिहार है ना उक्त अनुक्त दुरुक्त चिंता पूर्वक वार्तिक लिखा हुआ है ये तो व्याकरण में भी होता है महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं भाई पाणिनि को इतना और बोलना चाहिए है ना कात्यायन कहते हैं कि ये नियम में इतना और रहना चाहिए ना। तो है ना तीन ही है वो इसी से बोलते हैं कि व्यास शंकर और सुरेश्वराचार्य ये तीनों वेदांत के मूल मूल हैं तो क्या बात है एक तो अगर निवृत्ति और वैराग्य के विपरीत ईश्वर आदेश करे तो उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी वासना को पूरी मत करो इसको मिटाओ ऐसा आदेश तुम क्यों देते हो और श्रुति और उपनिषद के विपरीत यदि अपना अनुभव मालूम पड़े और आंख बंद करके हम जरा 50 करोड़ जोजन ऊपर चढ़ गए और वहां हमको एक लोक मिला है ना और नोक में कुल्ले मालिक मिले है ना बोले बाबा श्रुति कहती है कि पर ब्रह्म परमात्मा देश में है और देशातीत है है ना वो कहीं एक जगह बैठा हुआ नहीं है है ना तो श्रुति के विपरीत ये जो तुम्हारा अनुभव है वो गलत है बला? उपनिषद के विपरीत जो अनुभव है वो अनुभव अनुभव प्रमाण नहीं है श्रुति प्रमाण है बोला तो अनुभव में दोष है तो वैराग्य के विपरीत आदेश अप्रमाण है नारायण और श्रुति के विपरीत अनुभव अप्रमाण है बोला नाय पहुंचना पड़ेगा समझना पड़ेगा अपनी बुद्धि में और श्रुति में विरोध हो तो प्रमाण कौन बुद्धि श्रुति श्रुति प्रमाण है ये अपनी बुद्धि पर अंध विश्वास अपनी बुद्धि पर इतना अंध विश्वास अंधविश्वास एक बात और है ना दो बात तो बताती ना दो बात एक महात्मा ने बताए थे बचपन में बताए थे हमारे शास्त्र का अक्षर ंक्ति पंक्ति बला बिल्कुल सच्चा है वो तो जब सारी परिस्थितियों का आकलन नहीं होता है कि किस परिस्थिति में ये बात लागू होती है और सारे देश का आकलन नहीं होता है ना सारे विश्व का कि ये विश्व के किस कोने में ये बात सच्ची है और काल के किस हिस्से में ये बात सच्ची है किस युग में ऐसे समझो और किस जाति के लिए किस व्यक्ति के लिए यह बात सच्ची है जब मनुष्य की पूर्ण दृष्टि नहीं होती है तब शास्त्र मिथ्या मालूम पड़ता है और पूर्ण दृष्टि से देखो तो किसी न किसी देश में किसी न किसी काल में किसी न किसी जाति के लिए किसी न किसी व्यक्ति के लिए वो बिल्कुल सच्चा होगा ये महाराज ये बचपन का जो हमारा संस्कार है ना संस्कार ही तो है महात्मा ने यज्ञोपवित कर दिया बोला ये जज्ञोपवीत संस्कार हो गया आत्मा ने कर दिया ऐसा पर वो छूटता नहीं बोला वो छूटता नहीं ऐसे ही लगता है कि ये बिल्कुल ऐसे ही ठीक है है ना विज्ञान आते हैं और जाते हैं है ना यंत्र बनते हैं और बिगड़ते हैं और मनुष्यों में कोई हवा बहती है है न और चलती है अहिंसा की हवा आई तो लोगों ने कहा हिंसा की जरूरत नहीं है ना? और जब किसी ने आक्रमण कर दिया तो बोले हिंसा की जरूरत है और शास्त्र में हिंसा अहिंसा दोनों की जरूरत पहले से लिखी हुई है तो जब अहिंसक बने जब हिंसा शास्त्र छोड़ दिया जब हिंसक बने जब अहिंसा शास्त्र छोड़ दिया है ना और शास्त्र में तो दोनों परिस्थिति के लिए दोनों बात लिखी तो अब अब फिर कल सुनानेंगे आपको विश्व कृष्ण याधन न संकल्पये यदा अमनस्तां अमनस्ता या ग्राह्यादग्रहल्पकजनम जीया भिन्नम प्रचक्षते ब्रह्म ज्ञयमज्यं अजेनाज विबु्यते निग्रहीतस्य मनसो निर्विकल से मचार तो विज्ञेय सुषुप्ते न तत् नारायण नारायण ने स्पष्ट वर्णन किया ये संसार मन के साथ नहीं है जब सुषुप्ति में या समाधि में मन नहीं रहता है तब संसार भी नहीं रहता है ऐसे बताया सुसुक्ति में पिता पिता नहीं रहता तत्र पिता अपिता भवती माता अमाता भवती उस समय माता माता नहीं रहते उस समय देवता देवता नहीं रहते उस समय वेद वेद नहीं रहते तत्र वेदा आवेदा बहते सुषुक्ति काल में और समाधि काल में जब मन सो जाता है तो द्वैत की उपलब्धि नहीं होती तो जब तक मन जागता है तब तक द्वैत की उपलब्धि है जब मन सो जाता है तब द्वैत की उपलब्धि नहीं है इससे यह सिद्ध हुआ कि मन से जुदा द्वैत नहीं है मिट्टी है तो गड़ा है मिट्टी नहीं है तो घड़ा नहीं है इसलिए मिट्टी से जुदा घड़ा नहीं है ये युक्ति हुई यहां ये बात ध्यान रखना कि यहाँ समाधि और सुषुप्ति का विवेक नहीं किया गया है उनको अलग अलग बताना होना तो हम दस बात बता सकते हैं कि सुषुप्ति में और समाधि में क्या फर्क है सुसुप्ति स्वभाव सिद्ध है समाधि प्रयत्न सिद्ध है सुसुप्ति तमस का आधिक्य है समाधि सत्व का आधिक्य है समाधि प्रकाश रूप है सुसुप्ति अंधकार रूप है ये सब भेद है दोनों में परंतु वो भेद का निरूपण करने के लिए अभी हम समाधि सुशक्ति का नाम नहीं ले रहे हैं हम तो ये ले रहे हैं नाम कि मन जिस हालत में नहीं रहता उस हालत में द्वैत नहीं भासता द्वैत की प्रती नहीं होती तो द्वैत का भान जो है वो मन ही है बोले भाई समाधि में सुषुप्ति में वही तो न मालूम पड़े परंतु रहता तो है बोले हम प्रमाण के विरुद्ध कोई बात नहीं करते अगर प्रमाण से ये बात सिद्ध हो जाए कि सूर्य जो है वो पृथ्वी से तेरह लाख गुना बड़ा है तो हमारी आंख चाहे उसको जितना छोटा बतावे हम उसको मान नहीं सकते प्रमाण से सिद्ध हो जाए कि आकाश में नीलिमा नहीं होती तो आंख भले बतावे कि नीलिमा होती है उसको हम नहीं मानते मानाधीना में ये सिद्धि ही ये हमारा सिद्धांत है कि जो वस्तु तो सिद्ध होती है वो प्रमाण से सिद्ध होती है इसमें दो मत हैं हो गए एक है ना मान सिद्धि मे ये वस्तु रहती है तब प्रमाण की सिद्धि होती है जो लोग शास्त्र को प्रमाण नहीं मानते ना अनुभव किया कच नहीं ये मे सिद्ध हुआ सर्वम शून्यम सर्वम शून्यम है ना मे साक्षात शून्य अब इस शून्य का निरूपण करने वाला जो है सो मे सो सो मान सो प्रमाण बोले नहीं पहले मान के सिद्धि फिर भय एक सिद्धि ऐसा मतभेद है शास्त्रों में इस बात को लेकर दोनों पक्ष तो बोले कि अच्छा वेदांती जी आप बता दो इस संबंध में आपका क्या मत है तो बोले हमारा मत ये है कि मेयाधीना मान सिद्धि से है ना मान का खंडन हो गया और मानाधीना मेय सिद्धि से मेय का खंडन हो गया है ना और मान मेय विहीन जो दोनों का प्रकाशक है आत्म सत्य वही वस्तु है आत्मा जो है वो स्वतः सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं सत स्वयं चित स्वयं प्रिय केवल आत्मवस्तु तो सत्य है और बाकी सब परस्पर विरुद्ध अतएव परस्पर खंडित अनिर्वचनीय है बहुत बहुत उनको अगर बहुत आदर दिया जाए तो माना धीना में सिद्धि भी अनिर्वचनीय है और मेया धीना मान सिद्धि भी अनिर्वचनीय है उनको बहुत आदर करो तो अनिर्वचनीय पक्ष की कक्षा में निक्षिप्त कर दो तो अब तो बोले भाई प्रमाण से ये बात सिद्ध होती है कि मन बिना प्रपंच नहीं प्रपंच की उपलब्धि नहीं अब ये अमनी भाव कैसे होता है मनसो ही भावे मन का अमनी भाव कैसे होता है मन का अमन कैसे होता है तो जिनको गहराई से वेदांत का ज्ञान नहीं है जैसे समझो कि जिन्होंने केवल पोथी पढ़ के परीक्षा दे दी है तो केवल सर्टिफिकेट देने के लिए वैसा करते हैं तो वो अमनी भाव का अर्थ क्या करते हैं कि किसी अभ्यास वैराग्य के योग से दृश्य में वैराग्य हुआ और आत्माकार वृत्ति का अभ्यास किया और अभ्यास की दृढ़ता से गाढ़ता से मन संकल्प हो करके बैठ गया तो मन का अमनी भाव हो गया जो समना है वो प्रयत्न के द्वारा संपद्यमान हो करके अमना होता है अमनी भाव होता है उसका समना का अमना होना कैसे बोले वैराग्य और अभ्यास से क्योंकि वैराग्य नहीं होगा तो मन दृश्य को छोड़ेगा नहीं ऐसा उनका कहना है और अभ्यास नहीं करोगे तो मन एक जगह बैठेगा नहीं तो जहां फंसा है उससे छुड़ाने के लिए तो वैराग्य चाहिए और जहां जमाना है वहां जमाने के लिए अभ्यास चाहिए बारंबार बारंबार वहीं जमाओ हमारे एक महात्मा बतलाते हूँ एक राजा था तो उसके एक लड़की की शादी करनी थी तो वो पशुओं का बड़ा प्रेमी था, अध्ययन करता है एक दिन उसने घोषणा कर दी कि जो हमारी बकरी का पेट भर दे उसके साथ हम अपनी लड़की की शादी कर देंगे और आधा राज्य भी दे देंगे अब महाराज बड़े बड़े नौजवान आए खूब खिलावे पिलावे उसको अच्छी अच्छी चीज हरी हरी खास खिला खूब अन्न खिला भलवा पूरी खिलावे और खूब उसका पेट भर दे और राजा के सामने ले आवे कि महाराज भर दिया पेट अब राजा कोई चीज लेके हो है ना कहकर अच्छा ये ले उसको सामने रखो अब सामने रखे तो बकरी मुंह मार दे उसमें खाने लग जाए फिर उसको है ना और शर्त ये थी कि जो बकरी का पेट नहीं भर सकेगा उसको जेल खाने में डाल देंगे और महाराज जेल में जाने लगे नौजवान लोग लड़की का और आधा राज्य का लोग बकरी का पेट भरने जाए भरे नहीं एक था गडेरिया जिंदगी भर उसने बकरी पाली थी और उसने राजा साहब से कहा कि आप बकरी हमको दे दीजिए दिन भर के लिए हम इसका पेट भरेंगे रहे हैं तो इसके साथ है ना और तो राजा को तो विश्वास था कि पेट भरेगा नहीं अब वो महाराज ले जा के बकरी को तो बांध दिया और बढ़िया चीज अपने एक हाथ में लेके उसके सामने जाए और जब बकरी मुंह मारना चाहे उसमें तो एक डंडा है ना अब मुंह फेर के खड़ी हो जाए फिर थोड़ी देर में फिर आ बढ़िया बढ़िया चीज जो जो लेके हाथ में वो बहुत डंडा दिन भर भूखा रखा बकरी को पर डंडे से मार मार परेशान कर अब बकरी समझ गई बकरी समझ गई कि अगर किसी चीज में मुंह मारेंगे तो डंडा लगेगा अब उसके सामने खाने की चीज रखो तो मुंह फेर दे, देना तो मुंह घुमा के कड़ी हो जाए फिर उधर ले जाए वो गड़िया उधर ले जाए चीज क्या उधर से मुंह घुमा के कड़ी हो जाए अब फिर उधर ले जाए तो दिन भर में उसने अभ्यास करा दिया बकरी को कि अगर किसी चीज में मुंह मारोगी तो डंडा लगेगा अब राजा के सामने ले गया बकरी तो दिन भर की भूखी आ, राजा बहुत बढ़िया कोई हरी घास लेके आया उसके सामने देखो खाती है कि नहीं खाती है गडेरिया ने कहा आप ही खिलाइए खिलाई ना हम तो सिर्फ खड़े रहते हैं अब जो हरी घास लेके राजा बकरी के सामने गया तो पीछे पीछे गडेरिया गडेरिया को देखते ही बकरी मुंह फेर के खड़ी हो गई घास में हो नहीं को मारा गिर देखो मारा पेट भर गया तो ये विवेक ये मन मन की जो वृत्ति है ना ये बकरी के समान है विवेक का डंडा मार मार के इसको ठीक करो इसकी आदत बदलो तो ये बदले तो जो लोग साधन के पक्ष में ज्यादा हैं जोग के पक्ष में ज्यादा हैं वे लोग डंडा मार मार करके इस मन को विरक्त बनाना चाहते हैं वही दो पक्ष हैं अपनी जगह पर जमाने के लिए अभ्यास चाहिए और जहां दुनिया में मन फंसा हुआ है वहां से मन हटाने के लिए वैराग्य चाहिए योग दर्शन में आया ना अभ्यास वैराग्याभ्याम अभ्याम निरोध गीता में आया अभ्यास न तो कौंतेय वैराग्येण चृह्यते ये मन को ग्रहण करने का यही उपाय है पर वेदांतियों का विलक्षण उपाय कथम पुनरअमनी भाव वेदांतियों का अमनी भाव कैसे होता है यह अग्निहोत्र नहीं है यहां पर ना कोई इष्ट देवता नहीं है कि उसमें ले जाके मन को सटाना कि कोई प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान नहीं है और मन का मनी भाव एते ने योग वेदांत दर्शन में तो योग का योग के सिद्धांत का खंडन किया हुआ है वो कहते हैं कि जोगी लोग तीन बात मानना छोड़ दें तो हमारी उनकी एकता आत्मभेदो जगत सत्यम ईशोन्य चेत्र त्यज्य तई ही तदा सांख्य योग वेदांत सम्मते आत्मा अनेक है जगत सत्य है और ईश्वर अन्य है ये तीन बात अगर जोगी छोड़ दें तो हमारी उनकी सम्मति है तीन बात का हमारा उनके मतभेद तो फिर वेदांती को अमनी भाव कैसे प्राप्त होगा तो आत्म आत्मसत्यानुबोधे न संकल्पयते यदा अद्भुत बात कही आत्म सत्य का बोध हो गया आत्मव आत्म सत्यम आत्मसत्यम मृत्यु का वर्त छादोग्योपनिषद में मृत्यु के तेव सत्यम श्रुति है ना छादोग्योपनिषद की श्रुति है तो तो आप ही तेव अग्नि हितेव सत्याम वायु ही तेव आकाश हितेव सत्याम है ना वाचाराहम विकारो नाम ये जो विकार है माने दुनिया में जो छोटी छोटी बनी बनाई चीजें दिखती है ना बनने वाली और बिगड़ने वाली ये विकार हैं वो विकार माने बनने वाली और बिगड़ने वाली जितनी चीजें दिखाई पड़ती हैं वो सब विकार हैं तो उनकी तारीफ क्या है बोले नामध्येयम वो नाम है बाचारम्भम वाणी से कही जाती हैं और दरअसल नहीं है सत्य तो तत्व है ये बनने वाली और बिगड़ने वाली जो चीजें हैं वो सच्ची नहीं है वेदांत में सत्य की एक परिभाषा है नद बाधितम तद सत्यम जो कभी किसी प्रमाण से बाधित न हो उसका नाम सत्य है। किसी काल में बाधित न हो किसी देश में बाधित न हो किसी आकार में बाधित न हो है ना बाधित होना मिथ्या का लक्षण है किसी काल में न हो किसी स्थान में न हो किसी रूप में न हो तो वो मिथ्या है और जो सर्वदेश में सर्व काल में सर्व वस्तु में अबाधित सत्य है जैसे आत्मा जागृत में है स्वप्न में है सुषुप्ति में है तदन्य त्वा, तदनन्याम आरंभण शब्दारे भीहा सूत्र है ब्रह्मदर्शन वेदांत दर्शन का सूत्र है अभी कहते हैं कि शास्त्र और आचार्य के उपदेश से केवल अपने आत्मा को सत्य जानना ये आत्मसत्यानुबोध है मशीन से नहीं यंत्र से नहीं तंत्र से नहीं बोला कोई जंत्र माने मशीन से नहीं कोई तंत्र से नहीं बोला कोई टेक्निक इसके लिए लौकिक नहीं है और कोई इसके लिए मंत्र नहीं है कि आओ अमुक मंत्र से हम तुमको तत्व ज्ञान करा देते हैं जंतर से तंतर से मंत्र से आत्मज्ञान नहीं होता संपूर्ण प्रमाण प्रमेय भाव का निषेध कर देने के अनंतर ये जो वेदांतों जैसे वृत्ति प्रभाकर है वो प्रमाण प्रमेय का विचार करता है विचार सागर है वो साधन साध्य का विचार करता, करता है परंतु साधन साध्य का विचार निषेध के लिए है प्रमाण प्रमेय का विचार निषेध के लिए है कोई कोई ऐसा औजार हमारे पास नहीं है जिसके द्वारा हम आत्मा की अद्वितीयता को ब्रह्मता को पकड़ लें ऐसी कोई शणासी दुनिया में आज तक न इंद्रिय की बनी न मन की बनी न बुद्धि की बनी कोई ऐसी शणासी नहीं बनी जिससे आत्मा पकड़ा जा सके और आत्मा का अमृत रस शीशियों में भर के बिके कि मरने पर मुंह में डाल दो है ना अमृत बटी बन के बिके बाजार में का ऐसा नहीं हो सकता तो बोले कि ये आचार्य और शास्त्र ये आचार्य का नियामक भी शास्त्र है ये भी समझना कि यदि कोई आचार्य है ना उपनिषद के विरुद्ध बोले तो उसका आचार आचार्यत्व ही क्षीण हो गया और उपनिषद बोले और ऐक्य प्रतिपादक न हो द्वैत प्रतिपादक हो तो द्वैत प्रतिपादक उपनिषद भी अपरा विद्या है परा विद्या नहीं है वो भी बात बाधित केवल ऐक्य प्रतिपादक उपनिषद ही और तदन उवरती आचार्य वो जब उपदेश करता है और बोध क्या हुआ आत्मय व सत्याम आत्मय सत्य है आत्मा अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु सत्य नहीं है ते न संकल्पिया भावतया न संकल्पयते अब आपको बात रहा हूं जब आत्म सत्य का बोध हुआ तब ये बोध हुआ कि आत्मा ही सत्य है आत्मा के अतिरिक्त तो दूसरा कुछ सत्य नहीं है तो संकल्प किसका करेंगे है संकल्प का विषय बाधित हो गया बोले तो स्वर्ग जाएंगे का स्वर्ग तो बाधित हो गया वैकुंठ तो जाएंगे तो वो भी बाधित हो गया तो अभी ये छोटी बात सुना रहा हूं इससे बड़ी बात है बात इससे बड़ी है बोले देखो संकल्प ही मन का व्यावहारिक रूप है अभी मन कितना लंबा चौड़ा होता है बोला मन की लंबाई चौड़ाई आपको मालूम है कितना लंबा कितना चौड़ा अरे वो तो मन का विषय जितना लंबा चौड़ा होता है मन को भी उतना ही लंबा चौड़ा मानते हैं अच्छा मन का रंग रूप आपको मालूम है मन का रंग लाल काला पीला नीला कुछ अच्छा मन का वजन मालूम है।, है कितना गुरुत्व है कितना भार है मन में नारायण ये सब ऐसे ही है अच्छा मन की उम्र मालूम है आपको तो मन की उम्र नहीं मालूम कि वो कब पैदा हुआ और कब मरेगा बट्ठा अच्छा मन की लंबाई चौड़ाई मालूम नहीं और मन का वजन मालूम नहीं है? और मन का काला लाल पीला होना मालूम नहीं और मन की रेखा आकृति जो है भले ही मनोवैज्ञानिक लोग कागज पर लकीर खींच के बता दें कि ये ऐसी आकृति है, <laughs> लकीर खींच के बताऊंगा और थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी खींचेंगे हो तो कोई गोल तो कोई लंबी तो कोई टेड़ी मेडी खींचेंगे बोलेंगे ये मन है ये मन की आकृति है तो मन में ना आकृति है ना मन में रूप है ना मन में वजन है ना मन में लंबाई चौड़ाई है ना मन की उम्र है बोला ये आत्म सत्य में जो संकल्प उदय होता है ना इससे मन की सिद्धि होती है संकल्प से संकल्प मात्र सिद्ध ये मन को और संकल्प कैसे सिद्ध होता है कि संकल्प या अपेक्षा किस वस्तु का संकल्प होता है उसकी अपेक्षा से सिद्ध होता है अब कहो कि सर्वम आत्मा सब आत्मा ही है ये ज्ञान हो गया तो संकल्प का विषय तो कोई नहीं रहा ना बाधित हो गया तो जब संकल्प का कोई विषय नहीं रहा तो संकल्प भी नहीं रहा संकल्प भी बाधित हो गया जब संकल्प बाधित हुआ तो मन का मनस तो न ना रहा नारायण बोले मन की फुर नहीं बंद अब आपको अभी अभी इसकी बात सुनाते हैं तो आए चेला जी बोले तो कि महाराज अब ऐसी ऐसी चेला आते हैं कि हद ही हो जाती है एक आदमी ने हमसे कहा कि अगर आप हमारे लिए रोते नहीं हैं और दुखी नहीं होते हैं तो आपका हमसे प्रेम है ये बात हम कैसे समझ सकते हैं ऐसे हो बिल्कुल ऐसे ही बोला अच्छा तो ये तो नारायण सामान्य बात मामूली बात आपको सुनाइए ना? अब जो हमको रुलाना चाहता है उसको हम प्रेमी माने अपना कि नहीं माने है? अच्छा एक एक दूसरी बात आपको सुना। इतने ही नहीं है इससे आगे सुनाते हैं है ना एक आदमी ने कहा कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है इसमें क्या प्रमाण है? है ना और जन्मने के पहले आत्मा का अस्तित्व था इसमें क्या प्रमाण है तो मैं थोड़ी युक्ति है ना शास्त्र युक्ति अनुमान बताने लगा तो बोले कि ऐसे नहीं पहले तुम मर जाओ है ना अच्छा और मार के फिर आओ और अपनी सत्ता सिद्ध करो तब हम समझेंगे कि मरने के बाद आत्मा रहती है है ना <laughs>